अनोशो टॉक जिन खो जा तीन पाइया नंबर टू मेरे प्रिय आत्मी ऊर्जा का विस्तार है जगत और ऊर्जा का सबक हो जाना है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 हम कहां शुरू होते हैं और कहां समाप्त होते हैं कहना मुश्किल हमारा शरीर भी कहां समाप्त होता है यह भी कहना मुश्किल और जिस शरीर को हम अपनी सीमा मान लेते हैं वो भी हमारे शरीर की सीमा नहीं 10 करोड़ मील दूर सूरज है अगर ठंडा हो जाए तो हम यहां अभी ठंडे हो जाए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 लेकिन इसकी प्रती और इसके अनुभव के लिए हमें स्वयं भी अत्यंत जीवंत तो ऊर्जा और लिविंग एनर्जी बन जाना जरूरी जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो हमारे भीतर ठहर गए अवरुद्ध हो गई धाराओं को सर्भाति मुक्त कर देने का नाम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 उनके वचन है हे हिरत हिरत हे सखी रहा कबीर हिराई बुंद सामान्य समंदर में सोकत हेरी जाए खोसते खोसते कबीर खो गया बुंद सागर में गिर गई अब उसे पैर से वापिस लौट आए लेकिन फिर बाद में उन्होंने बदल दिया और बदला बड़ी मूल्यवान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 बड़े अनुभव दूर छोटे अनुभव भी हम नहीं कर पाते अगर मेरे सिर में दर्द है तो वो भी मैं नहीं कर पाता और अगर मेरे हृदय में प्रेम की पीड़ा है तो वो भी नहीं कर पाता पर ये तो बड़े छोटे अनुभव ही और जब परमात्मा हम पर गिर पड़ता है तब जो होता है उसे तो कहना बिल्कुल ही पड़ता लेकिन जान हम जरूर पाते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 साधारणता हम रोकना चाहेंगे तो मुझे कई लोग आते हैं कि डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए अगर डरेंगे तो गति न हो पाएगी भय से ज्यादा आधार्मिक और कोई वृत्ति नहीं भय से बड़ा और कोई पाप नहीं फिर जो है शायद वो सबसे गहरा नीचे रखने में हमें सबसे बड़ा पत्थर रही है और भय बड़े अजीब के और बड़े क्षुद्र कोई मुझे आके कहता है कि ऐसा लगता है पास पौष बैठ के बैठे लोग क्या कहेंगे कि मुझे क्या हो रहा है पास पौष के लोगों का भय हमें परमात्मा से रोक ले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 जैसे में क्रोध आता है तो दांत भिग जाते हैं। जैसे में क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती और जब प्रेम आता है तब तो मुठ्ठियां नहीं भिजती तब तो दांत नहीं भिजते तब तो आंखें लाल नहीं हो जाती जब प्रेम आता है तो कुछ और होता है अगर मुठ्ठियां भी हो तो खुल जाती अगर दांत भिचीली हो तो खुल जाती अगर आंख लाल भी हो तो शांत हो जाती प्रेम की अपनी व्यवस्था है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 था बात वही ठहर जाएगी रुक जाए और कुछ होने वाला था वो नहीं हो पाएगा लेकिन हम बड़े डरे हुए लोग हैं हम कहेंगे कि अगर मैं नाचने लगू मेरी पत्नी पास बैठी है मेरा बेटा पास बैठा है वे क्या सोचेंगे कि पिताजी और नाचती अगर मैं नाचने लगू तो पति पास बैठे क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी पाग नहीं हो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 तो मैं तो बहुत संभल कर बैठ गया कि कहीं मूल से ऐसा मुझे ना हो जाए अन्यथा लोग क्या कहेंगे लोगों से प्रयोजन क्या है ये लोग कौन हैं जो सबके पीछे पड़ रही है और लोग जब मरेंगे तो बचाने ना आएंगे और लोग जब आप दुख न होंगे तो दुख छीनने ना आएंगे और लोग जब आप भटकेंगे अंधेरे में तो दिया न जलाएंगे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 और जो होता हो होने के उनका क्या मतलब मैंने कहा कि अगर गालियां बकने का मन होता हो तो बकें, चिल्लाने का मन होता हो, बके रोए रोने का होता हो रोए नाचने का होता हो नाचे दौड़ने का होता दौड़े पागल होने का मन होता हो तो महीने भर के लिए पागल हो जाए उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकूंगा तो क्यों उन्होंने कहा की आप जैसा कहते हैं मुझे कई बार डर लगता है कि अगर मैं अपने को बिल्कुल छोड़ दू जैसा सहज आप कहते हैं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 तो यहां तो हम आए ही इसलिए इस एकांत में है कि यहां लोगों का भय न होगा और सरु के वृक्ष बिल्कुल ही उनका संकोच न करें वो आपसे कुछ भी न कहेंगे बल्कि वे बड़े प्रसन्न होंगे और सागर् की लहरें भी आपसे कुछ न कहेंगी वे किसी से भयभीत नहीं जब उन्हें शोर करना होता है वे शोर करते जब उन्हें सो जाना होता है वे सोच और आपके नीचे पड़े हुए रेत के कम भी कुछ न कहेंगे कोई कुछ ना चाहेगा आप अपने को पूरी तरह छोड़ दें और जो आपके भीतर होता है उसे हो देते नाचना हो नाचें चिल्लाना ना हो चिल्लाएं दौड़ना हो दौड़ गिरना हो गिर छोड़ें सब्भा और जब आप सब भांति छोड़ेंगे तब आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर वर्तुल बनाती हुई कोई ऊर्जा उठने लें कोई शक्ति आपके भीतर जगने ले सब तरफ द्वार टूटने लगे